तो सबसे पहले हे ही वो निर्बीज समाधि की प्राप्ति के लिए दो साधन साधने एक उपाय प्रत्यय और दूसरा भाव प्रत्यय लेकिन विपरीत क्रम से बता रहे हैं कि निर्बीज समाधि प्राप्त हो और मोक्ष न हो क्या फायदा है इसलिए ऐसे समाधि की पहले चर्चा करना चाहिए जिससे हमें बच के रहना इसलिए कहते तो सबसे पहले हम भव प्रत्य का विचार करेंगे क्योंकि उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती भाष्यकार ने कहा था अवतरणिका में जो उपाय प्रत्यय है वो योगियों के लिए अपेक्षित है क्योंकि उसे मोक्ष चाहता है और जब मोक्ष नहीं चाहता है जो योगी नहीं बनना चाहता है वास्तविक उस व्यक्ति के लिए भाव प्रत्यय और वह भाव प्रत्यय रूपा साधन को अपनाने पर क्या होता है कभी विदेह प्रकृति लया नाम भव प्रत्यो जो भाव प्रत्यय है वह साधन विधेय और प्रकृति लय वालों के लिए है भवक का अर्थ मुख्यार्थ मैंने वैसे बता दिया था भवंती अस्मात्विधि भव मैंने अविद्या अथवा जो बने हुए हैं संसार उसी को ले लो भवक अर्थ संसार की। है तीसरे नर्ग नहीं भवकर्थ भाव। जन्म भवती भव जन्म उससे भी आगे आकर कहा कि नहीं अविद्या से जन्य संसारंतर्वर्ती जन्म का कारण ही होता संस्कार भव संस्कार संस्कार भव शब्द होता है प्रत्यम कारण इसलिए अविद्या हो चाहे विद्या जन संसार हो या अविद्या जन संसार में होने वाला जन्म हो अविद्या से जिन संसार में जन्म के प्रति कारण बोध संस्कार रख लीजिए कोई भी लीजिए सबसे का जड़ तो अंत में अविद्या ही है अविद्या है कारण जिसका अर्थ अभी भी अविद्या रूपी कारण विद्यमान है चीन के अंदर उन लोगों की जो निर्मित समाधि है वे कौन है वो विधेहानाम प्रकृति लया नाम विधेय और प्रकृति इन लोगों के अंदर अभी विद्यारूपी कारण विद्यमान है अतः उनका पुनर्जन्म संभव है मोक्ष निश्चय नहीं है वहां पर अतव हे कोटि में आया विधेय स्थिति को प्राप्त करना या प्रकृति लय को प्राप्त करने के प्रयास करना बिल्कुल ही उचित नहीं है क्योंकि यह भी मोक्ष में बाधक है थोड़े दिन के लिए बाधक होते तो बात अलग थी मौज ले लेते उसकी भी और आगे बढ़ जाते लेकिन इसका समय आपको बताऊंगा श्लोक सुनाऊंगा टीका में है बहुत लंबा समय पहले समझ लीजिए थोड़ा बाद में आगे बढ़ते विधे नाम देवानाम भव प्रत्य विधेहान करते देवानाम देवताओं का जो शरीर आदि की प्राप्ति कारणभु समाधि भव प्रत्यय समाधि भाव प्रत्यय भव है कारण जन्म का कारणी संस्कार से विशिष्ट है निर्जो निर्भी समाधि ऐसा है साधन जिनका इन लोगों कहते हैं विदेहाना नाम ते ही स्व संस्कार मात्रोपयोगे नित्ते न कवल्य पदम इव अनुभव स्व संस्कार विपाक तथा जाति कम अति ये जो विदेह है ये क्या करते हैं स्व संस्कार मात्र उपयोग अपने संस्कार मात्र को प्रयोग करते हैं उनको बाह्य इंद्रियों को प्रयोग करने की जरूरत नहीं किसी चीज के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है संस्कार मात्र का उपयोग करते हैं, अर्थात चित्त के द्वारा कैवल्य पद के आनंद के समान आनंद कैवल्य पद का आनंद नहीं युवा बोल दिया है उसके समान अनुभव करते हुए स्वसंस्कारों के विपाक पर्यत विराजमान शरीर की प्राप्ति का कारण जो कर्म था जो योगाभ्यास किया हुआ था उससे उसकी जो संस्कार का समाप्ति होने तक उसी शरीर में रहेंगे वो। तो कितना समय आज इसलोक बताएंगे तथा जाते कम्मति जाति मन उस संस्कार के अनुरूप फलों को भोग करता हुआ वे अपने जीवन को अतिक्रमण करते रहते हैं अर्थात ये लोग कैसे हैं उसको हम अपने अलग से बता रहा हूं कि सात कौशिक शरीर से रहित विदेहा नाम का मतलब क्या देह रहित आना। रही देह रही नाम, नाम। भोग भी कर रहे हैं बोलते हो संस्कार फल को फिर कहते विधेय हो भी गए इसे ये समझो शाट कौशिक जो स्थूल शरीर है जैसे आपका और हम लोगों के पास इस समय विद्यमान है एकदृश स्थूल शरीर रहित है इसे षट कोश कौन है चर्म रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा अस्थि में हड्डी ये जो छह वस्तुओं को शटकोष करते हैं इन छो से बना हुआ नाम साठ कौशिक शरीर है इस से रहित होने का नाम उनको विदेक कर दिया अर्थात स्थल शरीर से रहित है इस बात यह मत सोचिए उनका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है उनका केवल सूक्ष्म शरीर विभाग करता है कभी स्थूलता को प्राप्त करती नहीं है इसके लिए दृष्टांत बहुत सुंदर है आपका महिमन स्तोत्र कारणीभूत या नहीं क्योंकि उसको हुआ क्या था वो भी गंधर्व विशेष था गंधर्वों का राजा था वो वो भी विधेयक में ही था विधेयक में था वो अच्छा कभी शरीर होता नहीं था और पाया बस का फूल ले जाकर भगवान पूजा उपयोग करता था पकड़ में नहीं आ सेना लगाया गया राजा ने सेना लगाता है तो एक भी दिखाई दे रहा है फूल गायब हो जाते हैं तब उन्हें शिव जी का निर्माल्य को छे पूरे बगीचे में और जैसे किसी फूल को उसने छुआ या पत्ता को भी छुआ कहीं भी कुछ स्पर्श हो जाए तुरंत तो पाप के कारण से निर्माल्य पर चरण रखना के कारण से उसको प्राप्त हो गया जो अभिषेक वगैरह हो जाता है गंदगी जो अलग हो जाता है चला जाता है फूल वगैरह दही वगैरह जो आप डालते जाते सब बाद में नाली मिजाज भेज देते हो ना आप, उसका नाम निर्माल्य तो उसको उसने डाला तो उसके ऊपर पैर रख दिया तो फंस गया बेचारा स्थूल शरीर वाला हो गया अर्थात सुख शरीर था उसी से भ्रमण करता था, नहीं तो भ्रमण कैसे होगा विना सुख शरीर का भी इसे मानना पड़ेगा विदेहा नाम का अर्थ है स्थूल शरीर रहीदान सूक्ष्म शरीरवान है वो एकादश इंद्रिया पंचमहाभूत की तन्माताए अहंगार और महतत्व इतने युक्त उनका सुख शरीर मानते हैं योग में एक का ग्यारह इंद्रिया पंचभूत की तन मात्राए पंच तन मात्रा अहंकार महात ये चीजें हैं। इतने मिला करके कितना हो गया ग्यारह पांच सोलह दो अठारह और मन को अलग ले लेते हैं तो उन्नीस हो जाती है ये सब मिलकर के सुख शरीर है सुख शरीर वाले का नाम दे है यहाँ पर जिनका शरीर कभी बंदा नहीं जब तक तो उसका अपना संस्कार मात्र अवशेष है जब तक तो, उसके बाद फिर तो शरीर है। हो इसलिए वैरागी के लिए बात कहा जा रहा है तथा प्रकृति लया प्रकृति लया। इसी प्रकार से प्रकृति लय वालों को भी समझिए आप प्रकृति में बोली न मैंने आप सुख शरीर में भी नहीं, नहीं रह गया केवल तो कारण शरीर कारण शरीर क्या अविद्या प्रदान है अविद्या में वो लीन हो गए माया में लीन हो गए प्रकृति में लीन हो गया इस प्रकृति लय का दिया लेकिन प्रकृति में लय होने पर भी मुक्त नहीं हुए साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने साधिकार और अधिकार क्या होता है गुणान प्रवृत्ति अधिकार गुणों की प्रवृत्ति का नाम अधिकार पहले भी कह चुका हूँ गुणों का कार्य आकार परिणाम को प्राप्त होते रहने का नाम ही अधिकार और साधिकार चित अभी उसका चित्त मुक्त नहीं हुआ अविद्या भोग देना बंद नहीं किया है अविलक्षण ढंग भोग दे रही है लेकिन भोग तो दे रही है इस वह साधिकारे चेतसी वो साधिकार चित्त का प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पदम युवा अनुभवंती वहां भी कैवल्य पद के समान आनंद आवत न पुनरावरते सारी बातें जब तक उसको पुनर्जन्म नहीं होता अधिकार वा चित मित्र अधिकार के वजह से या चित्त जब तक पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता तब तक तबल पद के समान आनंद को भूख करते रहेगा इसको समय अवधि क्या है इसके लिए वायुप्राण का श्लोक आगे दिया है ख्यांसठ में यदा दश मन्वराणी ठींद्रिचिंदौति शत पूर्ण सहस्रंवाभिमा बौद्धा दश सहसा ठष्ट दी विगत जरा पूर्ण शत सहस्रं ठन्त व्यक्त चिंत पुरुष निर्गुण प्राप्त काल संख्या दश मनवंत्रणी ये तिस्तन थी इंद्रिय चिंतक इंद्रिय चिंतक कौन दे चिंतक कौन दे सानंद संप्रज्ञा समाधि वाले सानंद संप्रज्ञा समाधि वाले इंद्रिय चिंतक है वो दशमनवंतर तक इंद्रियाभिमानी देवता के साथ एक ही भूत होकर पड़े रहेंगे इंद्रियाभिमानी जो देवता होते हैं सूर्य आदि जिस इंद्र का आपने चिंतन किया जिस इंद्रिय में आपने धारणा ध्यान समाधि लगाई थी उस इंद्रिय का भी जो देवता होता है चक्षु का भी मानी सूर्य है, मन का चंद्रमा इत्यादि इत्यादि उन देवताओं के साथ एक ही भूत होकर वो आप बने रहोगे कि नहीं तक दस मन था फिर वापस विशा खत्म लौटना है घर यही प्रतिमा नौतिक कास्त स्तम पूर्णम और भौतिक तत्वों पर ही अर्थात कौन सविचार निर्विचार सवित ही रहने करके उसी में जो लीन होने वाले लोग वो तो बस बहुत तत्वों में लीन हो जाएंगे और एक हजार शतम पूर्ण एक सौ मनवंतर पत्र एक सौ मनवंतर और ज्यादा संख्या बढ़ गया क्यों भूतों में लीन है वो इंद्रियों से इंद्रियों का भी कारण कौन है भूत तन मात्राए उनमें लीन हो गए उसका भी कारण अस्मिता में पहुंच गए साज्ञा समाधि अभिमानी सहस्रं तो एक हजार मनवंतर वैसा पढ़ा रहेगा बुद्ध दस सहसा ज्वरा बुद्धि प्रधान वाला होकर के जब रहेगा तो वह दस सहसानी दस हजार मनवंतर रहेगा और सद सहसू एक लाख मनवंतर प्रकृति ले वाले अव्यक्त चिंते दस हजार और जो प्रकृति वाले एक लाख मनवंतर भुगतेंगे फिर लौट आएंगे इसलिए इन को त्याग करके इन सभी पदों की प्राप्ति से विरक्त हो करके इन सकल प्रकार के तत्वों में समाधि न करता हुआ स्वरूप ही जो समाधि लगाने का प्रयास करते हुए स्वरूप निष्ठ हो जाता है तो पुरुषम निर्गुणम प्राप्य, काल संस्थान वह प्रतिष्ठित हो गया इसलिए उसके निकल इतने हजार तक वो आनंद में रहेगा बाद फिर जन्म लेगा ऐसे उसके बारे में नहीं कहा जाएगा अर्थात तो अर्थत्व सदा मुक्त हो गया वैराग्या प्रकृति इसलिए वैराग्य कई तारतम्य है ये सब अकामहत श्रोत्र से अकाम हत्या करके आनंद विमान से मैं कहा वैराग्य की जैसे जैसे तारतम्यता होते जाता है वैसे वैसे उसके, उसके अंदर जो आनंद की बढ़ोतरी होती जाती है इसीलिए अब कहते हैं ठीक है जिसका उपाय प्रत्यय उसको बताना जरूरी हो गया विचार अब जो योगियों के लिए उपाय प्रत्यय है वो बताए इतरे सूत्र में इतरे योगी नाम उपाय प्रत्यानाम उपाय प्रत्यय वाले योगियों के लिए अभी उपाय बताया जा रहा है की छह चीजें श्रद्धा वीर स्मृति समाधिक प्रज्ञा पूर्वक इतरे श्रद्धा वीर दो स्मृति तीन समाधि चार प्रज्ञा पांच यह पूर्वक ये पांच है कारण है जिसका ऐसे हैं उपाय प्रत्यय पूर्वक उपाय प्रत्य ने प्रत्यय प्रकृति नाम योगी इधर इधर कह दिया पूर्वोक्त जो विधेय और प्रकृत ले उनसे जो भिन्न है वे कौन या लेना उन लोगों को जो योगी हैं जो मोक्ष को चाहने वाले उनके लिए पांच प्रमुख साधन बता दिया श्रद्धा वीर्य, स्मृति समाधि प्रज्ञा इन भी उत्तर उत्तर कार्य कारण भाव वाले श्रद्धा है तो श्रद्धा से वीर उत्पन्न होगा वीर्य से स्मृति होगी स्मृति से समाधि समाधि से प्रज्ञा होती है उपाय प्रत्यय योगिन भवती वीर शब्द यहाँ पर लेना है शरीर का वो स्थूल वस्तु नहीं लेनेगा जिससे जो है बच्चे का जन्म आदि होता है कारण है। धारणाख्य प्रयत्न को लेना धारणा रूपी प्रयत्न विशेष स्मृति से लेना है ध्यान समाधि से संप्रज्ञात और प्रज्ञा सब से ज्ञान प्रसाद मातृपा असंप्रज्ञात रूपी समाधि निर्बीज समाधि इन सब का मूल आधार श्रद्धा है श्रद्धा है तो जिस वस्तु में आपकी जितनी श्रद्धा मैं दूसरे शब्दों में हमेशा बोलता हूं महत्व आप जिस वस्तु को जितनी महत्व देंगे आपका दिल दिमाग सारी चीजें उस वस्तु में पूरी टिकी रहती है अगर उसके प्रति आपके अंदर महत्व तो नहीं है अच्छा लाख सामने आते रहे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने से चले जाना है अब वो क्या फर्क पड़ता है आज से सड़क पे घूमते चलते फिरते आते हैं जाते हैं कितने लोग आपके सामने आ रहे हैं जा रहे हैं कोई फर्क पड़ता है आपको किसी पर सही ढंग से दृष्टि भी नहीं पड़ती बस बचने से मतलब रहता है आपसे हो जाए उतनी मात्र के लिए आप संभल के चलते हो लेकिन आपका शत्रु आ जाए सामने से या आपका परम मित्र आ जाए सामने से क्या वहां उपेक्षा होती है तो बचने की कोशिश होता है शत्रु आ गया तो वहीं खड़े खड़े आग लगता है शरीर में और मित्र आगे तो प्रेम की नदी बहती है क्यों क्योंकि आपने उन दो वस्तुओं में महत्व दिया शत्रु में आपके हृदय में शत्रु के प्रति एक विशेष महत्व मित्र के प्रति भी एक विशेष महत्व है अन्यों के प्रति कोई महत्व नहीं बस महत्व को यहां पर दूसरे शब्द में कहते हैं वस्तुनिष्ठ श्रद्धा इसलिए हम लोग भृंगी की इटनिया देते ना भृंगी की इटनिया वेदांत में ये तो है ना वो दूसरे किसी का बच्चा को लाता है वो लाल बहुन जो होता है दूसरे की बच्चा को लाता है मिट्टी का घर बनाया और उसके पहले भोजन रखता है जमा करते जाता है दो तीन घर में तो उसके बाद अंत वाले घर में कीड़ा को दूसरे का कीट को और ऐसा दरवाजा बंद करता है छोटा सा छेद रखता है और बार बार आएगा घूमेगा फिर चला जाएगा वो अंदर वाला जो कीड़ा है उसको भोजन पानी मिल ही अंदर से स्टॉक है।, है और ये प्या भला क्या, क्या चीज है, है करते करते महत्व महत बढ़ते बढ़ते बढ़ते ऐसा तादाद में अपन हो जाता है वस्तु के साथ बड़े गौर से देखने लगता है जब भी आने लगता है दूर से अवश्य अब आ रहा है उस समय से खिड़की प्या जाता है तुरंत बड़ी ध्यान देता है शुरू शुरू में तो नहीं देता है धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी वो दूर से उसकी आवाज आ रहा है उसका पूरा झट से चला जाता है और वो छेद के पास आके उसको देखता है तादात में हो जाता है ऐसी समाधि वो किसी और बाप का बेटा और हो जाए ये भ्रमर हो जाता है कीट का अपना मातृ पिता सदृश शरीर नहीं होता अब भ्रमर के सदृश हो जाता है ये विचित्रता है वहां पर ये क्यों उस वस्तु में जो श्रद्धा का अतिरेक होने और यही श्रद्धा का अतिरिक्त एक अलवे देखते हैं है? चाहे भाई हो प्रेम हो जो भी हो प्रेम से भी, हो, प्रेम से भी होता है अरे इतना आपने भागवत पढ़ के पूछ रहे हो <laughs> भागवत में कितने लोगों की कहानी कितने राक्षसों की कहानी कोई भय से कोई प्रेम से कोई नकल से कई हैं इस तरह के दृष्टांत बस किसी भी प्रकार से कहने का मतलब बस वस्तु के प्रति मत बढ़ जाए उसके साथ तादात में हो जाए बस वो वही हो आप हो जाओगे पूर्ण नहीं है जहां वो भी दृष्टान दे रहा था एक अलविक तो ऐसे नहीं हुआ कि द्रोणाचार्य का शरीर बन गया हो गाड़ी वाला हो गया हो तो बच्चा ही था लेकिन ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया इसे तादात होने में श्रद्धा के जो में भी तारतम्य था आप जिस प्रकार से श्रद्धा करोगे उसी हिसाब से होगा ये कोई जरूरी आप होता शरीर आदि वाला ही हो जाए सात फुट वाला आदि पांच फुट वाले को ध्यान करें तो पांच फुट वाला हो जाएगा ऐसी नहीं जरूरी नहीं है हो भी सकता है अरे तो भयंक करते, करते भयंका कार को प्राप्त कर गया हो तो क्यों नहीं हो सकता है? तो संभावना किसी चीज की निषेध नहीं हो सकती माया में और ये श्रद्धा के ऊपर सब कुछ निर्भर श्रद्धाएं तो भी है जिस वस्तु में श्रद्धा है तो अपने आप आपके आप उस वस्तु के प्रति वीर योग धारणा होगी अपने आप, आप प्रत्यारोह हो जाएगा आपको उस वस्तु के प्रति ही निगाह जाते हैं अन्य वस्तु के प्रति अपने आप निगाह जाता है जैसे कई बार देखते हैं हम लोग भी टीवी भी देखे भी है कभी, कभी कभी देख लेते हैं अब तो आई गए देवता कई बार देख लेते हैं है? आय किसी और काम से कुछ और काम हो रहा है उसमें लेकिन देखते हमने देखा बड़ा आश्चर्य है लाखों लोग बैठे रहते हैं अब ये धारणा कैसी होती है आदमी की श्रद्धा जिस चीज में उसमें हो जाती है वो फोटोग्राफर कैमरा मैन बोलते हैं ना कैमरा वो जो दिखा रहा है स्टेडियम का क्रिकेट हो रहा है दिखाता किसको खेल को जरूर भले दिखा रहा है लेकिन बीच बीच में उन लाखों में से ढूंढता है सुंदर से सुंदर चेहरा को और उसी बात दिखाता है उसके दिमाग कैसी क्यों ऐसे क्योंकि उसको उस, उस प्रकार के आकृति सौंदर्य आदि में उसकी निष्ठा है उसके प्रति उसकी श्रद्धा अति देख है इसे आप खड़े हो जाकर ढूंढने जाओ तो एक लाख में से एक भी नहीं दिखेगा आपको लेकिन वो दस भी निकाल लेता और दिखाते रहता है किस वस्तु पर आपकी कितनी महत्व निष्ठा है श्रद्धा है उस पर निर्भर है उस वस्तु की धारणा स्वतः होता है अन्य व्यावर्तन पूर्वक उन लाखों में ऐन कोई भी दिख रहे उसको वही दिखने लग गया चमकने लग गया उसको क्यों होता है इसीलिए क्योंकि उसके स्वतः होने तो हो लगता है आप जिस चीज का महत्व बढ़ाते जाएंगे उस वस्तु के अलावा दूसरा वस्तु आपके सामने आ भी जावे तो उस प्रति आपको कोई ध्यान नहीं जाता है जिसमें श्रद्धा उसी की ओर चली जाती अपने आप उसमें टिक गया देश बंद है उस देश उस वस्तु में आप चित्त बंद गया देश बंधा बंध चित्त चित्त का उस एक देश उस वस्तु में बंद जाना ही धारणा है इसलिए जब धारणा होने लगती है यदि वह धारणा बीच टूटती नहीं है निरंतर होने लगती उसी का नाम ध्यान प्रत्येक वह ध्यान विषय के निर्भर है समाधि में जाती है पर तो संप्रज्ञात तो तो उसके बाद प्रज्ञा हो जाता है अर्थात होती उपाय प्रति योगी नाम उपाय प्रत्योग योगी नाम पहले कहा गया तो उसको दोबारा बार ये कौन है उपाय श्रद्धा चेतस संप्रसाद चित्त जो संप्रसाद है आस्थिक बुद्धिपूर्वक विवेक ख्यात योग्य उत्कंठा का नाम श्रद्धा यार हम योग्य हिसाब से ना आस्तिक बुद्धि से विशिष्ट विवेक ख्याति को पैदा करने योग्य उत्कंठा का, का नाम श्रद्धा केवल आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा सामान्य रूप में सर्वत्र लिया गया है लेकिन योग दृष्टिया यहां पर केवल आस्तिक बुद्धि से मतलब नहीं है वो तो हरेक वस्तु में हो सकती है आस्तिक की बुद्धि से विशिष्ट मोक्ष के साधन क्या है विवेक ख्याति विवेक ख्याति के योग की जो आपके अंदर तड़पन है उत्कंठा है उसी का नाम एक अनुराग बना हुआ है मन में उसको कहते हैं श्रद्धा जननी कल्याणी और वह श्रद्धा माँ के समान इस साधक का सदा रक्षा करने वाली सदा कल्याण को समझने वाली सदा ही जो है संभालने वाली होती है आपको हर तरह के पापादियों से बचाने वाली होती है अंतरायों से अलग करने वाली का नाम श्रद्धा है इसलिए हमेशा विवेक ख्याति के प्रति उत्कंठा है उसको न प्रकृति लय के प्रति न स्वर्गा को प्राप्त करने ना किसी अन्य की चीजों के प्रति नहीं वह उत्कंठा आपके अंदर जो तड़पन है वह विवेक की होनी चाहिए दूसरे के लिए उसी का ना नाम श्रद्धा है इसलिए श्रद्धा को कहते हैं जैसे एक नवजात शिशु को मां सब तरह से रक्षा करते संभा की जाती है कहीं से हवा न लगे कि जुकाम ना हो जाए हर तरह से रक्षा उसकी उसी प्रकार से जो है श्रद्धा है जो साधक को रक्षा करते हुए चलने वाला है कवच के समान जननी व कल्याणी योगी नम पात योगी की रक्षा करती है तस्वीर श्रद्धान से विवेकार्थिनो अगर श्रद्धान का विशेषण विवेकार्थिन तस् साधक योगी न विवेक को चाहने वाला विवेक के आती को चाहने वाला तादृशी श्रद्धा से युक्त जो साधक योगी है उसके अंदर क्या होगा वीर उपजायत उसके अंदर वीर्य उत्पन्न हो जाता है आपने आप अपने आप अपने तत्व जिस तत्व को आप से प्राप्त करना चाह रहे हैं उस तत्व की धारणा होने लगती है समुपजात वीर से स्मृति प्रतिष्ठित है स्मृति का मतलब क्या भूलना बोला नहीं भूला नहीं का मतलब जिसकी धारणा हुई उसकी निरंतर धारा चलना एकतानता प्रत्येकतानता एक एक ये एक ध्यान है धारणा के नंतर ध्यान होने लगती है स्मृति पश्चाने क्या चित्तम अनाकुल समाधि जब ध्यान होने लगी तो कहना ही क्या फिर चित्त अपने आप विषय नहीं रहेगा तो समाधि लग जाएगी और समाहित चित्त से प्रज्ञा विवेक उपावर् और ऐसे समाहित चित्त कर तत्व निष्ठा करता है तो निश्चित रूप उसे हृदय प्रज्ञा अर्थात विवेक पैदा होगा विवेक ख्याति होगी मोक्ष का साधन उसे प्राप्त हो जाएगा ये नहीं यथावत वस्तु जाना ऐसा विवेक ऐसी विवेक ख्याति है जिससे वो प्रकृति और पुरुष का यथावत वस्तु को समझने लगता है ये क्या है मैं क्या हूं और ये जो तादात होकर सारा बहड खड़ा है ये क्या चीज है वो सम्यक प्रकार से हे है हे, हे तो हान और हानो पाए को समझ लेता है तादृशी विवेक जागृत हो जाती है तद तो अभ्यासात् के अंदर उस विवेक का भी अभ्यास करते जाए तद तो विषयाच वैराग्यात् लेकिन उस समाधि जो है उससे भी वैराग्य होना जरूरी उसी में आसक्ति हो जाए तो वही स्टेज में रुक जाएगा वो वहां तो रीति सिद्ध्या मिलने लग जाएंगे उसी में आ सकते हैं तो वहीं फंस जाएगा वो इसे कहते तद समाधि से जन्य जो भी रीति सिद्धियाँ अन्य अन्य विषयों की प्राप्ति होती है सकल विषयों से वेराज्ञात असंप्रज्ञा समाधि तभी वास्तविक निर्भीच समाधि असंप्रज्ञा समाधि होती है इसलिए यहाँ पर यह क्रम समझना है ताकि जो है सभी जगह बात कही जाती है कहीं शुभे नाम से बोलते ना ज्ञान की सब भूमियों में शुभे पर नाम ले लिया और यहाँ पर उसको श्रद्धा सबसे कहते हैं अन्यत्र अन्यत्री सारी बातें कही गई है शास्त्रकार लोग अपनी अपनी बात साधन के करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है श्रद्धा होनी चाहिए भगवान ने भी अंतरण साधनों में गिनाया श्रद्धा वल्लभ ज्ञान हम तपुर इंद्रिय हो तप श्रद्धे एवं आवश्यक में कहा तप और सदर्भ दो साधनों को लेकर के उप वसंती अरण्य जंगलों में जाकर वास करते हैं लोग मोक्ष पाने के लिए तप और श्रद्धा के बिना होता नहीं है श्रद्धा के पूर्ववर्ती तप है जब तप करोगे वासना का क्षय होने लगता है तो शास्त्र में कथित तत्वों में हमारी श्रद्धा होती है न तो श्रद्धा सांसारिक पदार्थों में यथा है वैसे ही रह जाता है वासनावशात अनेकों वास विषय सामने आते रहते हैं उसमें हमारी श्रद्धा बनती रहती है जो बारंबार वासन आती है उसमें तो विशेष श्रद्धा में लगती है अन्य चीजें आती जाती हैं तो तात्कालिक मात्र जाते हैं। उनका कहना है कि ये जो होना चाहिए कैसे तप पूर्वक श्रद्धा ये मुंडक किया है श्रत धा श्रद्धा श्रत, श्रत मैंने सत्यम अव्यकार बताया निरुपकार में श्रत सत्यम तद सा श्रद्धा सत्य का ही आधान हो जाए जिससे उसी का नाम श्रद्धा सत्यानुकूल प्रज्ञा को करने से ही तो उस प्रज्ञा ने वृथम प्रज्ञा वृत्त बने सत्य सत्य को ही धारण पोषण करने योग्य जो विवेक ख्या विवेक की आकार वृत् जब पैदा हो जावे उसी का नाम श्रद्धा है आगे प्रज्ञा भी कहेंगे सूत्र प्रज्ञा है उसका निर्भीत समाधि को लेना समाधि और योग तारावली का जो हमने पहले भी एक बार सुनाया था यो, योग तारावली ग्रंथ बहुत ही अच्छा ग्रंथों में से है योग के उसमें भी कहा है उन्होंने पश्चिं उदासीन दृशा प्रपंचम संकल्पम उन मूल्य सावधान युग तारावली का उन्नीसवी श्लोक में है पश्यंती उदासीन दृशा सावधान पुरुष सावधान होकर के पुरुष को ऐसी उदासीन दृष्टि से देखनी चाहिए समस्त प्रपंच को ये संकल्प मात्र है ये तो हमारी संकल्प मात्र से परिदृश्यमान हो रहा है इनमें कुछ भी यथार्थता सत्यता नहीं है आते उदासीन दृष्टि से इसको साथ संबंध रखनी चाहिए वास्तविक संबंधा नहीं चाहिए और यदि तो उस वस्तु के साथ आपका संबंध होगा उसमें श्रद्धा होती है इसे श्रद्धा कोई यथार्थत्व में ले जाने के योग तारावली करेगा योग तारा वाली कारना है यदि आप वास्तविक स्वरूपात्मक जो तत्व का प्रति यदि श्रद्धा पैदा करना चाहते हो तो पहले संसार के प्रति आपकी दृष्टि उदासीन होना जरूरी है इस संसार के प्रति दृष्टि उदासीन नहीं होता है तो समझ लीजिए आप साधक ही नहीं पहले कई बार बोलता हूं जिस व्यक्ति को बाहर कोई दूसरा दिखता है और दूसरे पर दया आता है इत्यादि इत्यादि होता है तो वो साधक हो नहीं सकता और निम्न कोटि का है साधक विचार है उसकी भला हो इसकी भला हो, अरे दिखाएगा भला किसकी भला खुद की भला नहीं दूसरे की भला के बात सोचता है कैसा मूर्ख है और कुछ मुक्त हो जाने के बाद कुल है ही नहीं और शरीर प्रार्थ प्रसाद रह रहा है और प्रास माया में जगत में झूठी जगत में शरीर झूठी व्यवहार करे इंद्रिया इंद्रिय वर्तन होने दो, तो। नहीं उसको मतलब नहीं बाद में आपको मतलब ही नहीं रह जाता नतम नाम नगत और पहले मतलब है तो फिर फंस गए आप द्वैत को महत्व दे दिया आपने द्वैद को महत्व दे दिया इसकी उदासीन दृष्टि नहीं है तो शास्त्र कथित आप तत्व तो में निष्ठा श्रद्धा हो नहीं सकती मोक्ष हो नहीं सकता निम्न कोटि का साधक उसको हम एक कहते हैं आप कर्मयोग कीजिए खो सेवा करो सेवा इतनी करो जब तो वह तो तक वहां से लाद ना खाए तब तक सेवा हर आदमी आपकी सेवा में खोट देखने लग जाए हर आदमी आपकी सेवा में दोष देखने लग जाए हर आदमी आपकी सेवा में निंदा करने लग जाए ये अपने स्वास्थ्य से सेवा करता है जरूरी बीच में से एजेंट होगा कमीशन खाता होगा ऐसे में से बोल बोल के दिमाग खराब हो जानी चाहिए पूर्ण वैराग्य तब होते है संसार जब तक वाह वाह है तब तक नहीं तब तो और अहंकार बढ़ते जाता है इसे उतनी कर दो इतनी निस्वार्थ भाव से कर दो ताकि जो अगला आपको झूठा समझे यही विशेषता इस संसार की महिमा है आप जितना सच्ची सेवा करोगे ना उतना ही आपको गलत समझा जाता है आप करके देखिए कभी निष्काम करके देखिए जितनी निष्काम भावना से आप जाते जाओ कर्मयोग में उतनी ही आपको संसार के लोग संसार का दृष्टि देखते पता नहीं क्या है ये क्योंकि खड़ रहा है आपना खाना पीना छोड़ भी कर देता है काम से क्या बात है कुछ लफड़ा होगा एक गति बिछना चाहता होगा भक्तों के पीछे क्यों सेवा कर रहा है इतना ट्रस्टियों के पीछे घूम रहा है सेवा कर रहा है अपना बहुमत माना चाहता होगा लोग आपके उल्टा ही उल्टा सोचेंगे जितनी आप करते जाओ सक चाहेंगे उतनी ही उल्टा सोचेंगे आपकी साधना मजबूत होती है, है, है। इसी का निष्काम कर्म योग से अपने आप वैराग्य मजबूत होता है उसके बिना नहीं होता इसलिए उदासीन दृष्टि के बिना वास्तविक तत्व के प्रति निष्ठा नहीं हो इसे इनका बार बार कहना है पश्चिं उदासीन दृशा प्रपंचम संकल्प मूल्य सावधान संकल्प को त्याग करके उदासीन दृष्टि से इस प्रपंच को वो देखते रहता है कौन जो योगी सावधान है और शादी में तीन बार बोला जाता है सावधान सावधान सावधान, सावधान। कोई महत्व नहीं रखता अरे पंडित जल्दी करो बोलते यार बारी बोले फर्क क्या पड़ने हैं सुनाई नहीं दे उधर क्या बोला जय माला डाल के देख जाते बेचारा तो सावधान हा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है तारावली में क्योंकि सावधान जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति संकल्प करके उदासीन दृष्टि संसार को देखता है जब तब वह व्यक्ति वास्तविक श्रद्धा को प्राप्त कर सकता है अच्छा प्रज्ञा समाधि के बाद प्रज्ञा इसी प्रज्ञा को बौद्धों ने भी माना संप्रजन्य शब्द बार बार सब होता है साधना ग्रंथों में धमपद में भी आया सब जगह शब्द वो यहां योग शास्त्रकार के सूत्र में विद्यमान जो प्रज्ञा शब्द के तरह से पर्यायवाची समझना जो वर्ता स्मृति का लक्षण योग कारिका है एक योग कारिका ग्रंथ भी है योगता की जम्मा समान भी एक अच्छी ग्रंथ है योग कारिका। उसमें लिखा है वर्ता अहम समणी ध्येय मित्यपी स्पष्ट कहते हैं वर्ता अहम मैं ही वृत्तियों के द्वारा वर्ता बना हूं और मैं सारे स्मरण करता हुआ ध्येय पदार्थों का स्मरण करते रहता हूं अहम वर्ता वृत्तिमानता वृत्त धातु से वर्ता बना मैं वृत्ति वाला हूं यानी कह की वृत्ति वाला हूं स्मरण करता हुआ वृत्ति वाला हूं मन ने स्वरणाकार वृत्तियों वाला हूं स्मरणाकार वृत्तियों वाला किसी से स्मरण कर रहे हो ध्येयम स्मरानी ध्येय का स्मरण करने वाले वृत्तियों को अपनाता हुआ तारसवर्ता मैं हूं अर्थात निरंतर ध्यान कर रहा है जो ध्यान करेगा वही संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करता है वही वे असंप्रज्ञा प्रज्ञा की ओर पहुंचता है और प्रज्ञा का लक्षण यहां तो नहीं किया गया जो शब्द प्रयोग कर दिया प्रज्ञा निर्वीज की ओर ले जाता हुआ असंप्रज्ञा लक्ष्य प्रयोग कर दिया उसका लक्षण उन्होंने बहुत बढ़िया किया बौद्धि बोधिचर्यावतार नामक ग्रंथ में ये तमसेन तो संप्रजन्य लक्षण का प्रत्यपेक्षा मुहूर्मुह संक्षेप में संप्रजन्य का हम यह लक्षण करने जा रहे हैं संप्रजन्य समाधे नक्षेपेणा इधम एक तदेव लक्षण बस यही लक्षण है क्या ये काय चित्तावस्था यहाँ प्रत्यवेक्षा मुहूर्त बार। काय और चित्त की अवस्था का निरंतर आवेक्षण दर्शन करना केवल साक्षी भाव में दर्शित करके देखते जा रहा है शरीर में जो परिणाम चित्त के जो परिणाम दृष्टा बना हुआ है अर्थात ये असंप्रज्ञात में होता है ना संप्रज्ञात में विषय त्रिपुटी रहता है शब्द अनूल्य भी है सब कुछ सब अलग हो गया असंप्रज्ञात अवस्था में और केवल उनको दिख रहा है तो उसी को कहते प्रत्यवेक्षा मुहुर् मुहूर्भवती शरीर के तथा चित्त की जब जैसी अवस्था होती है उसकी प्रतिक्षण प्रत्यपेक्षा का नाम ही संप्रजन्य है उपायों के बारे में मुंडको परिषद में भी कहा है यहाँ ही चीजों को कहा एक तरह से मैंने सूत्र का आधार मुंडको परिषद यहाँ जो कहा वहां नहीं कहा ऐसा तो उल्टा नहीं लेना वे तो निकले वहां कहा वस्तुओं को अपनी संज्ञा प्रदान करके सूत्र का रहा पतंजलि जी योग सूत्र में बोल रहे हैं कई बोलते यही बोलते हैं यहाँ जो कहे वो परिषद में है तो यहाँ कहा परिषद में कैसे तो बाद में पैदा बाप का बा उल्टा काम हो गया नहीं, नहीं हो है ऐसा नहीं होगा वेद है उसमें उसने को ही आधार बना करके सूत्रादि ग्रंथ निर्माण है इसलिए इसका प्रमाण है जो इस सूत्र का प्रमाण रूप मुंड सकते है आप ना आत्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमा तपसोवाप्य लिंगात ये तिर यू विद्वान तेष आत्मा दिशते ब्रह्म मुंडको प्रसाद तीसरी मुंडक का दूसरा में चौथा मंत्र है मुंडक चौथा जो है मंत्र नायम है नायब महात्मा बल हीन लभ्य बल का तात्पर्य बलहीन मैंने धारणाहीन जो व्यक्ति है चंचल व्यक्ति धारणा का मतलब क्या देश बांधना और तीसरे पर एक जगह बांध नहीं बांध सकते तो उसका नाम चंचल चंचल में मन कृष्ण प्रमाधि बलवद्रणम जो चंचल होता है वही चित्त को एक जगह बांध नहीं सकता है अरे एक जगह बांधने का नाम वीर धारणा है, है। इसलिए बल का तात्पर्य इसको लेना है कि बलहीन अर्थात जो धारणाधहीन है वह व्यक्ति कभी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता या बल का तात्पर्य वीर्य धारणा है और न प्रमादा स्मृति शब्द हो प्रमाद नहीं है बीच इसे दूसरे विषयों को देखता नहीं एक धारा चलता है एक विषय को निरंतर वृत्ति चलने का नाम ध्यान है प्रत्येक उसके अनुसार जो निरंतर का नाम किया बीच में प्रमा का ना होना इसे प्रमा शब्द है स्मृति तपस कर संन्यास युक्त वैराग्य को तपस तब वही ना करेगा जिसके अंदर वैराग्य तब क्यों करेगा जिसके अंदर वैराग्य नहीं वहां नौकरी नहीं मिली और साधु बन के नौकरी ढूंढ रहा है वो जाएगा बड़े बड़े संस्थाओं में जाएगा जहाँ सुविधाएं मिलेगी और उनके कोर्स पूरा करने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा नौकरी मिलेगी शाखा उखा में भेज देंगे नहीं तो कहेंगे अमुक शहर में रहना एक शाखा बना देना हैं? वहां पर बनाओ वनू कर तुमको हर महीना पांच हजार खर्चा भी देते रहेंगे अधीर अधर अपनी कुटिया बनाओ और फिर हमें बुलाना उद्घाटन किया हमारा नाम रख देना तो ये जो धंधाबाजी होता है सब किस लिए जिसके वैराग नहीं है तब वो कर सकता है जिसके अंदर वैराग वो ये नहीं देखता है ना कि सुविधाओं को नहीं देखता फिर वो हमारा लक्ष्य तत्व ज्ञान प्राप्त करना है वह तत्व ज्ञान प्राप्त करने जाए एक बार खाके जीना पड़ जाए जिएगा। लेकिन नाश्ता बेड कॉफी बेड टी नाश्ता चाहिए फिर भोजन चाहिए फिर आफ्टरनून टी चाहिए नाइट डिनर टी चाहिए डिनर चाहिए बेड टी चाहिए मॉर्निंग सोते वक्त भी एक थोड़ा नशे के साथ चलता वो भी थोड़ा पीते है लाल पानी बिरयानी ढा जा दर्शनी मूर्ति बनना है ना थोड़ा सोमरस धनी <laughs> को यह सब क्यों तप का भाव का कारण क्या है वहां वैराग्य नहीं है तप शब्द से वैराग्य लेना जो कि समाधि का कारण वैराग्युक्त प्रज्ञा सबसे लेना है वैराग्युक्त प्रज्ञा को तपस्या कर दिया तीसरे सूत्र में जो जो कहा सबके पीछे यहां पर एक शब्द उपलब्ध हो रहे हैं एत ही रूपायन उपायों के द्वारा जो विद्वान यस्तु विद्वान एत रूपाय अलिंगत माने किसी प्रकार के हेतु के बिना प्रयोजन के बिना सक प्रयोजन सत्य प्रयोजन के बिना यह सब कर लेता है वह व्यक्ति तस् आत्मब्रम निश्चित रूप वह आत्मविभ्रम को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से बहु प्रत्यय वाले योगियों का विचार हुआ और वह योगियों में भी यह कि सब सबके सब बराबर कोटि के होते उनमें भी तार्थ में तारतम्यता है किसी श्रद्धा में तारकता है किसी धारणा में, तारे में, तारे में है, कोई तार घंटा धारणा करते करते मर गया कोई छह घंटा धारणा करके मरता है कोई चौबीस घंटा भी ध्यान करने वाले अपने आप को बोलने वाले बहुत हैं, हम तो चौबीस घंटा बैठ जाते हैं जी आ, पता नहीं चौबीस मिनट भी होता है कि नहीं लेकिन बैठ तो जाते है लेकिन वो भी ठीक है वो भी निम्न गोट के साधक है इसे उनकी तारतमता को वर्णन करने के लिए सूत्रकार लाते है इनमें मोक्ष के अधिकारी कौन होता है जो श्रद्धा वीर आदि को प्राप्त करने मात्र से मोक्ष नहीं हो जाता है सीधा उसे भी तारा चलता है थे खलु नव योगिना मृत मध्या उपाय भवं ते योगि खलु नव नौ प्रकार नौ प्रकार के इनमें भी विभाजन कर दिया जो कि असम समाधि पहुंच रहे हैं उपाय प्रत्यय वाले हैं उनमें भी नौ कोटिक कर दिया अंतिम सीढ़ी में पहुंचने के बाद भी वहां भी विभाजन कर दिया उनमें भी तारतम्यता है तद यथा पहला तीन भाग करेंगे मृदोपाय मध्योपाय अधिमात्रोपाय नाम का तीन है तथा तो तो मृदुपायोपे त्रिविधा मृदु संवेग मृद उपाय मध्य संवेग मृदो उपाय तीव्र संवेग मृदोपाय इन्हीं विशेषणों के बीचों अलग जोड़ दो तथा मध्यमोपाय तथा अधिमात्रोपाय नव हो जाएंगे ना आप मध्योपाय मध्य संवेद मध्योपाय तीव्र संवेद अधिमध्योपाय, और इन्हीं नीति में शेषण अंत वाले मृद मृदु अधिमात्र अधिमात्रोपाय, मध्य संवेद अधिमात्रोपाय, उपाय तीव्र संवेद अधिमात्र उपाय तीनिया नौ तथा मध्योपाय इत्यादि इत्यादि अब अंत में फिर अधिमात्रोपाय उपाय वाला है ना अधिमात्रोपाय में तीव्र संवेद अधिमात्र आप ले रहे हैं उसके लक्षण बता रहे नवा लास्ट वाला तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय का स्वरूप क्या है वो बताएं तीव्र संवेगा नाम आसन्ना तथा अधिमात्रोपाय नाम अपनी तीव्र संवेगा नाम अधिमात्र में भी तीन थे ना मृत संवेग मध्य संवेग और तीव्र संवेग उसमें अधिमात्रोपाय वालों में से जो तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय वाला है वो ही वास्तव में आसन्न समझो अब बिल्कुल बॉर्डर में पहुंच गया उसमें भी फिर कार्य करेंगे तीन विभाग करेंगे तीव्र समय अधिमात्रोपाय में भी फिर तीन प्रकार के लोगों को लाएंगे नौ ये तो हुई गए और उस अंत वाले में भी फिर तीन करके वो मोक्ष पाने वाला करके बताएंगे अगले सूत्र तीव्र समय मध्योपाय अधिमात्र उपाय वाले जो होते हैं वो एक तरह से समाधि को प्राप्त कर गए हैं भी जो समाधि है कैवल्य की लायक नहीं है इसने जो पाया है वह भी आतंक रूप न गारंटी से नहीं कहा जा सकता है कि भाई इसको मुक्त होगा ही इनमें जो फिर तीन भाग करेंगे ना वो तीन जो अंत वाला है उसी में गारंटी उसके पूर्व तक नहीं इस समाधि की तो कितनी सीरी बना दी संप्रज्ञा के पर चार उसे एक एक दो दो कर दिया पहले कुल छह ही हो गया था एकदर से वहां फिर संप्रज्ञा संज्ञा सभी जरूर निर्मी दो बीच में, में भी नौ नौ में भी अंत फिर तीन इतनी सीलिया है अब कौन किस समाधि में पहुंचा है तो वही समझ और कोई समाज में न भी हो तो विशेष समाधि तो सभी के पास प्राप्त है ना जिसका भगवान का अध्याद्योग विशेष समाधि तो सभी है रोज होता है समाधि लाभ समाधि फल चौव्य आसन नकार क्या का लाभ होता है अर्थात समाज का फल भी प्राप्त करता है इसका यहां पर संवेक शब्द से विशेषण जो दे रहे हैं मध्य संवेद संवेद शब्द का अर्थ यहाँ पर महत्वपूर्ण है संवेद शब्द का अर्थ क्या करेगी विशेषण को समझेगी ना विशेष में भेद नहीं हो सकता है यह संवेद का अर्थ कुछ उन्होंने कर दिया वही रहा। लेकिन कुछ नहीं वो आपका तड़पन है ना अंदर में जैसे कईयों को इस समय टैंक भरा है ना छोड़ना चाहते हैं घुंगा करने के लिए अब पाठ समाप्त होते भागेंगे के वो टैंक भरा हुआ है ना छोड़ने के लिए तड़पन हो रहा है उससे भी भयंकर तड़पन होना चाहिए ना जन्म के चक्कर से मुक्त होने के लिए उस शीघ्रता पूर्वक मेरे को मोक्ष मिले ऐसी जो विशिष्ट अभिलाषा है तीव्र अभिलाषा है उसका नाम संवेद अथवा समाधि के मोक्षानुकूल समाधि के कैवल्यानुकूल समाधि के दृढ़ संस्कार उत्पत्ति करने का अकुशी से करके आगे सूत्र में कहेंगे ऐसी विशिष्ट संस्कार है वो अंतिम जो बिल्कुल पुरुषोत्प अलग कर देने वाला उस संस्कार की प्रति अपने अंदर से उत्कंठा है उद्वेग से प्राप्त करने का उसका नाम संदेव है इसी की अतः वैरागी की तारतम्यता है समझो ये शीघ्रता की तारतम्यता समझो अतः उत्कंठा की तार संस्कार की तार से उत्कृष्ट संस्कार प्राप्त करेंगे उत्कंठा की तारतम्यता हो इसी का नाम संवेद है इस संवेद की तारतम्यता से साधकों में भी तारतम्यता हो जाता है वो